इस प्रकार से बहुत से बहुत लंबी स्तुति करके इंद्र के सहित समस्त देवगण महादेवी को बार बार प्रणाम करके तुरंत ही जगदम्बा की शरण में चले गए थे फिर वह देवी परम प्रसन्न हो गई थी और उसने इंद्र को अपने चरणों में प्रणत देखा था फिर समस्त देहनारियों को वरदान देने वाली देवी ने उसको वरदान देने के लिए कहा था इंद्र ने कहा हे hey, कल्याणी यदि आप मुझ पर सुप्रसन्न है तो मैं दैत से पीड़ित हूँ मुझे यही वरदान देवे कि मेरा दुर्धर जीवित होवे हम लोग आपकी शरण में समागत हैं। श्री देवी ने कहा मैं स्वयं ही दैत्य कुल में समुत्पन्न भंड को विनिर्जित करके धरा से लेकर तीनों लोगों को जिसमें सभी चर अचर हैं, तुझको दे दूंगी फिर समस्त देवगण निर्भय और प्रसन्न होंगे और जो मनुष्य सदा ही धर्म श्री और यश के भाजन होंगे तथा वे निरोग, विद्या, तथा विनय से संपन्न और दीर्घ जीवन होंगे वे मेरे अनुग्रह से पुत्र मित्र और कलत्र से सुसंपन्न होंगे इस रीति से देवगण और महान बलवान देवेंद्र भी वर प्राप्त करने वाले हो गए थे और बारंबार उस जगदम्बा का दर्शन करके परमाधिक आनंद को प्राप्त हो गए थे मदन कामेश्वर प्रादुर्भाव वर्णन हाईग्रीफ ने कहा इसी समय में लोगों के पितामह ब्रह्मा जी उस देवेशी के दर्शन करने की इच्छा वाले महर्षियों के साथ वहाँ पर समागत हो गए थे इसके पश्चात भगवान विष्णु भी गरुड़ पर समारूढ़ होकर वहाँ पर आ गए थे भगवान शिव भी वृक्ष पर सवार होकर अखिलेश्वरी के दर्शनार्थ आ गए थे नारद आदि देवर्षिगण महेश्वरी के समीप में समागत हो गए थे सभी अपरादाय भी महादेवी के दर्शनार्थ आ गए थे विश्व आदि गंधर्व और यक्ष भी वहाँ पर आए थे ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश पाकर विशापति विश्वकर्मा ने एक दिव्य नगर की रचना की थी जैसा कि साक्षात अमरपुर ही होवे इसके पश्चात सब मंत्रों की अधिदेवता श्यामा ये सब अंबिका के समीप में समागत हुए थे ब्रह्मी आदि समस्त मात्रगण अपने अपने भूत गणों के साथ समावृत होकर वहाँ पर आई थी अणिमा महिमा आदि आठ सिद्धिया और करोड़ों योगिनिया वहाँ पर आ गई थी भैरव और क्षेत्रपाल महाशास्त्रा गणों के अग्रणी वहाँ समागत हुए महान गणों के ईश्वर स्वामी कार्तिके वटुक वीरभद्र इन सब ने आकर उस समय में प्रणत होकर महादेवी का स्तवन किया था वहाँ पर जो एक नगरी थी वह नगरी परमाधिक सुरम्य थी उससे बड़ी बड़ी अट्ठालिकाए प्राकर और विशाल तोरण थे इसमें गज अश्व और रथशालाये थी तथा राजवीथिया भी विद्यमान थी जिनसे वह परम शोभित हो रही थी उसमें सभी के पृथक पृथक परम सुंदर ग्रह बने थे सामांतों के अमात्यों के सैनिकों के और ब्राह्मणों के एवं वेताल के दासों के और दासियों के ग्रह निर्मित थे उस नगरी के मध्य में द्वारों और गोपुरों से समन्वित परम दिव्य राजग्रह था जिसमें बहुत सी शालाएं और सभाएं बनी हुई थी इन सब से वह राजग्रह उपशोभित था उसमें एक सिंहासन सभा थी जो नौ प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण और परम शुभ थी उसके मध्य में एक दिव्य सिंहासन था जो चिंता मणियों के द्वारा ही निर्मित था जिस मणि के समक्ष में जो चिंतन किया जाए वही प्राप्त हो जाता है उसी को चिंता कहा जाता है वह सिंहासन स्वयं प्रकाश करने वाला अद्वंद और उदित सूर्य के समान प्रभाव वाला था लोगों के पिता महा ब्रह्मा जी ने जब उसका अवलोकन किया तो वे मन में चिंतन करने लगे थे जो भी कोई चाहे बालिश ही क्यूँ न हो इस पर अधिष्ठित होता है वह इस परम सुरम्यपुर के प्रभाव से सभी लोगों से अधिक होता है केवल स्त्री तो इस राज्य के योग्य नहीं है और केवल पुरुष भी स्त्री से रहित जो हो वह भी इसके योग्य नहीं है श्रुति का कथन तो यही है कि मंगलभय आचार्य से संयुक्त और महापुरुषों के लक्षण वाला तथा जो अनुकूल अंगना से युक्त हो उसी का राजन पर अभिषेक करना चाहिए यह वारा रोहा शोभित होती है जो मूर्तिमती श्रृंगार की देवता है इसका वर भी तीनों लोकों में भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है किंतु शंकर तो जटाजुट धारी मुंडो की माला धारण करने वाले विरूप नेत्रों से युक्त और हाथ में कपाल ग्रहण करने वाले हैं। वे तो कलमाशी भस्म से भूषित अंगों वाले और शमशान की अस्थियों के भूषणों वाले हैं। शिव तो पूर्णतया अमंगलों के स्थान हैं। क्या यह है सुमला उनका वरण करेगी यही इसी प्रकार से ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे थे कि उसी समय में ब्रह्मा जी के आगे महेश्वर प्रकट हो गए थे उनका स्वरूप उस समय में करोड़ों कामदेवों के लावण्य ऐसी युक्त था और परम दिव्य शरीर से वे युक्त थे उनके वस्त्र भी परम दिव्य थे तथा मालाएं धारण किए हुए दिव्य सुगंधित अनुलेपन वाले थे वे किरीट कुंडल केयूर और हार आदि आभरणों से समलंकृत थे इस प्रकार का जगत के तोहन करने वाले स्वरूप को धारण किए हुए ब्रह्मा जी के सामने प्रादुर्भूत हुए थे लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उस कुमार का आलिंगन करके उनका नाम कामेश्वर रख दिया था क्योंकि वे परम कमनियों को धारण करने वाले थे उन्होंने कहा था कि यह तो उस परमा शक्ति के सर्वथा अनुकूल वर हैं। ऐसा निश्चय करके शिव के ही साथ वे वहां देवी के समीप में समागत हो गए थे उन ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ने उस पराशक्ति का स्तवन किया था उस शक्ति का अवलोकन करके ही जो मृक्ष के समान परम सुंदर नेत्रों वाली थी वे नील लोहित कुमार समस्त क्रियाओं को भुला कामासक्त हो गए थे वह तनवंगी भी मूर्तिमान कामदेव के सदृश उनको देखकर कर मधन से आविष्ट अंग वाली उसने भी उसको अपने ही अनुरूप मान लिया था परस्पर में एक दूसरे के देखने में आसक्त दोनों ही काम से आतुर हो गए थे ये दोनों ही सख्त भावों की विशेषता के ज्ञाता धृतिमान और परम मनस्वी थे दूसरों के द्वारा इनका चरित्र ज्ञात नहीं हो सकता है ऐसे ये दोनों ही एक मुहूर्त मात्र समय तक तो चेतना से शून्य हो गए थे इसके उपरांत ब्रह्मा जी उस लोकों की एक नायिका से बोले ये देवगण ऋषि लोक गंधर्व और अप्सराओं का समुदाय स्वामिनी आपको इस परमा में अपने प्रिय के ही साथ में समन्वित देखने की इच्छा रखते हैं। हे देवी अब आप यही कृपया बतलाइए कि आपका अनुरूप प्रिय कौन सा धन्यतम पुरुष है अब आप लोगों के संरक्षण के लिए परम पुरुष का सेवन करिए आप इस नगर की महारानी बनिए और इस वरासन पर विराजमान होइए। होलमश रहित देवर्षियों के द्वारा ही हे महाभागे, आप अभिषिक्त हो जाइए हम तो अब यही अपने नेत्रों ऐसी देखने की अभिलाषा रखते हैं कि आप साम्राज्य के चिन्हों से समन्वित होवे और सभी आभरणों से समलंकृत होवे आप अपने परम प्रिय के साथ आसन आरोप स्थित होवे